गाधारीता दरुणिबफफला सरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्र कृष्णा किमहम नजने शंकर शंकरचार्यव पादरायन सूत्र भाष्य वंदे भगवत ईश्वर गुरराज मूर्ति विभागि व्योमद्याय दक्षिण मूर्त नम ओं शांति विस्तरण अन्य करते पूर्वतया सुखप्रतिपत्ति संक्षेप अठाद्याय का विस्तरण यतस्त विषितया उत्तम सप्तसर सत्रह अध्याय होगी इन अध्याय के द्वारा विस्तार से कहा गया यह तक तथा कहीं कुछ कहीं कुछ कहा गया जो अर्थ कहा गया है उसको संक्षेपण अभिधातु इकट्ठी करके संक्षेप से उपसार करके मिला करके कथन करने के लिए ऐसा क्यूँ कथन करेंगे सुख प्रतिपत्ति अर्थ श्रोता को सुखे से प्रतिपत्ति ज्ञान के लिए सुख ज्ञान हो जाएगा सार क्या संक्षेप से मिला मिलाकर एक साथ कहेंगे विभिन्न स्थान विभिन्न प्रकार का गया सबको मिला करके संक्षेप करके कथन करने के लिए ही ये अध्यायरम अष्टाद अध्याय अवतरन करते सर्वस्थ गीता शास्त्र के अर्थो अस्मिन अध्याय उपस्य कहा जाए संपूर्ण गीता शास्त्र का अर्थ इस अध्याय में अष्टादश अध्याय मिला करके एक करके कहना है ठीक है उपसृत्य वक्तव्य से सम्बंध कहना है विस्तृतस्य विस्तृतस्य अर्थस्य अर्थस्य अस्मिन् कर्तव्यम् उपनिषदां गीतानां विस्तृत बुद्धिस्म्या संक्षिप्त अभिधान कर्तव्य गीता उपनिषद भावसौक सरल से ज्ञान होने के लिए इसी अध्याय में संक्षिप्त अभिधान कर्तव्य हम संक्षिप्त संक्षिप्त से कथन करना चाहिए कारण उपनिषद आय गीता एक उपनिषद और गीता एकार्थक है जो उपनिषद ने कहा गया अर्थ वही गीता में कहा गया गीता उपनिषद तुल्य श्रीमद गीता उपनिषद गीता को उपनिषद कहा गया ये ब्रह्म विद्या कागज एकार्थक होने संपूर्ण उपनिषद में जो अर्थ कहा गया विस्तार से उसको भी संक्षेप करके यहाँ कथन करना है भाष्य में कहते सर्वदार्थ वक्त अयम अभ्याय आरभ से संपन्न वेद वेद कांतारेदात वही उपनिषद उसका अर्थ है वही वेद का यहाँ संक्षेप करना आरंभ करते हैं। एक कथम सर्विशास्त्राथ्यय संक्षिप्त उपस इस अध्याय में संक्षेप कर उपसार किया जाता है जैसे संकाहन कहते अर्थो, अर्थो, जितने अतिथ अतिथा गया है इसलिए पूर्व नहीं चाहिए अतीत अध्याय उक्त अतीत्या ज्ञान में जाता है नेदारेदश तो अथरोपी तमीति त्यागने के संसा वेदार विषय प्रश्न प्रतिवन तत्र शाह सारा वेदाए उपस एक ठीक करके कथन करना ये इच्छा है तभी एक प्रश्न करता है त्याग त्याग के संन्यास प्रश्न तो त्यागे ने के संसाचर त्याग संन्यासी के विषय में प्रश्न तो अर्जुन करा है त्याग संन्यास विषय प्रश्न संपूर्ण वेदार्थ यदि उपसहन करने की इच्छा है त्याग ने के सं्यासा टीचर वेदार्थ एक विषय में प्रश्न प्रतिभा वेदार्थ के एक देश विषय का प्रश्न उत्तर भी प्रश्न तो जो अर्जुन करा है त्याग और सन्यास का तत्व जानना चाहते हो तो आगे काम कामयाना कर्मान त्याजन दुष्पित्य इत्यादि कहेंगे तो त्याग और सन्यास विषय का प्रश्न उत्तर क्यों संपूर्ण वेदार्थ कथन करना है तो वेदार्थ के एक देश विषय का प्रश्न उत्तर क्यों ऐसा संक्रमण से कहते नहीं अर्जुन स्तु संस त्याग शब्दार्थ विशेषम भूत स्वरुवाज तो केवल और संन्यास त्याग शब्द अर्थ का विशेष अर्थ समझने के लिए जानने के लिए कहता है पृथ्वक अनुभव सब यदि सेना अपृथक अर्थ तैयति गम्य थे अर्जुन कहता है पृथ्वी इसका अर्थ में जानना चाहता हूँ अनुभव त्याग संन्यास का पृथक अर्थ जानना चाहता हूँ पृथ्वी जानना चाहता हूँ कहने से कुछ सामान्य अर्थ ही अपृथक अर्थ तैवृष्टि बुभुत्सित प्रस्तव्यवाद एक दश उक्त प्रश्न उपपत्ति जो बुभुत्त प्रस्तव्य जो जानना चाहता पूछना है एक एकदसे तद्भावात्त एक बुभुत्व प्रस्तव्य है त्याग संयासी का विशेष जानना चाहता है इसलिए प्रश्न करता है प्रश्न हो जाइए किंतु संपूर्ण भेदार्थ इसमें कहना अर्जुन उवाच संयासस् महाबाहो संयास महाबाह सत्विच्छा त्याग से हृषिकेश यागेश महाबाहोत्विच्छा सेशोदन महाबाहो महाबा सन्यासदा हे हे ऋषि केशनीषु सन्यास सेगस्म पृथक वेदिषा सन्यासत्याग काूप अलगल जानता है सन्यास से सन्यासशब्दाइट संयासशब्द का अर्थ हे महाबाहो तत्व बीच में तथात्म्य संयास यथारावीत ज्ञात त्याग शब्दार्थ त्यागब्दी त्यागब्दृषिकेश समबोधन पृथक इतर इतर विभाग का पुस्तक परस्पर भिन्न अर्थ जानना चाहता केसी संबोधन केश नाम हय छद्मा कशित असुरेशी नाम है है असुर। है नाम यश के हय छद्मा हय अस्वरूप प्रकट होकर असुरता मानुष को मारा हे भगवान वासुदेव इसलिए तम नाम संबोधित अर्जुन भगवान ननु तत्र न पूरेस्व्याय तत्र्यासतोत्तः किमित पुनस्तव पृछे जानते तदयुगा तक पूर्वध्यान स्थने सन्यास्यागोर संन्यास सब से शब्द काग शब्द कामित पुनस्त पृछे थे फिर उसको क्यों पूछता है अर्जुन क्यों पुषाता है ज्ञाते सब देगा जो ज्ञात है ज्ञात विषय में प्रश्न नहीं होना चाहिए पहले कहा दिया तो फिर क्यों पूछता है तक्तर तक्तर सब सब तर तदिष्टो संस त्याग शब्द निल्लुखिता पूर्वे स्वाध्याय अतः अर्जुनाय पृष्ठवे सन्र्णया भगवान तथा तो तथा तो तो निर्दिष्ट हो विभिन्न स्थल में निर्दिष्ट किया गया उपदेश किया गया संस त्याग शब्द त्यागो शब्दो यो अर्थयो संन्यास शब्द का अर्थ त्याग शब्द का अर्थ अर्थ वो कहते संन्यास त्याग शब्दो संस त्याग शब्दो शब्द है वाचक जिस अर्थ का ये अर्थ निर्दिष्ट है संन्यास शब्द का अर्थ त्याग शब्द का अर्थ निर्दिष्ट है निर्लुण निष्कृष्ट अर्थ निचोड़ करके स्पष्ट करके अलग से स्पष्ट नहीं कहा गया पूर्व स्वाध्याय से पूर्वोध्यान इसलिए अर्जुन आय पुष्टवते अर्जुन ने पूछा उसका निर्णय करने के लिए भगवान कहते टीका में नीचोड़ करके स्पष्ट अर्थ न विविधता अलग अलग पृथक अर्थ स्पष्ट करके नहीं कहा गया सया प्रश्न प्रवृतवाद बुभुत्साह बुद्धमीच्छा ज्ञात जिज्ञास प्रश्न आरंभवा प्रस्तुरभिप्रा प्रश्नेन प्रतिपद्य उत्तरम् भगवान अर्जुन का भीप्रा प्रश्न से जान करके प्रतिपद्य प्रतिप्ति हुआ भगवान उत्तर भगवान का अतः अर्जुनाय पुष्टवी कवयो काम्यादु कवयो विदुः कवयः कवय काम कर्मण न्यास विदुः विचक्षण है सर्वकर्म फल त्यागम त्यागम प्रवि क्लांत लोग जानते काम्य कर्म का त्याग को सन्यास कहते और विचक्षण लोगो को कहते सर्वकर्म फल त्याग कर्म के फल के, थार के थार था? त्याग को त्याग शब्द से कहते संन्यास में हो गया काम्य कर्म का त्याग और सबकर्म फल त्याग हो गया त्याग में पक्षन संगश कथन करके संस्याग श का न्याग्यादेन प्राप्त अनषान कवय पंडित कैसे काम्य कर्म अश्व विधा उनका त्याग परित्याग यही संन्यास संन्यास हैं, वही करने के लिए कहते हैं, Sa... न प्राप्तस्य ही कामना के अनुसार कर्म उसका नहीं अनुष्ठान नहीं करके अनुष्ठान नहीं, ये संन्यास पंडित लोगों को ही नित्य नित्य सर्वेश निन का निनैमित्ति कर्म अनुष्ठान जाते हैं नित्य कर्म न कर्म है सब कर्म का आत्म संबंधित है प्राप्त से फल जो फल अपने ने प्राप्त है उसका परित्याग सर्वकर्म फल त्याग ये कर्म प्राहु फलत्याग तम प्राह कथयतीगम त्याग शब्दार्थम त्याग शब्द के अर्थ कहते हैं विचक्षण आकार पंडित है सबकिदानी संस त्याग शब्द और अत्यंतिकम भिन्नाथत्व क्या संन्यास और त्याग शब्द का अर्थ अत्यंत भिन्न है भिन्नाथक इत्यादि कहेंगे तथा प्रसिद्धि विरुद्ध सब प्रसिद्धि का विरुद्ध होगा संन्यास भी त्याग दोनों अत्यंत भिन्न कैसे होगा इतिहास अभांत भेदी न अत्यंत के भेदस्तु इतिहास अभारभेद अंतर्गत भेद कुछ वैषम्य है तो भेद नहीं। ही कहते यदि काम्य कर्म हो, हो, फल वक्तव्य सर्वथा ना किगवागम संग शोको अर्थ सामम्यकर्म का परित्याग जिसको संन्यास शब्द से कहा गया अथित फलपरितागवा जिसको त्याग शब्द से कहा गया सर्वथा परित्याग मात्रम दोनों में परित्याग है संन्यास त्याग शब्द एक अर्थक काम्य कर्म का परित्याग अथवा फल परित्याग दोनों में परित्याग है एक अर्थ है न घटपट शब्द अभी वो जाति अंतर्भूत आर्थ जैसे घट अलग है पट अलग है घटत तो पटत तो भी जाति इसी प्रकार संन्यास अलग जाति त्याग अन्ना अन्य जाति जाति तो अन्य जाति अर्थक नहीं है पुत्र भात बंध्यायोगन कर्मलानाग शो न सिद्ध्य शेमकर्ता न्यान कर्म का फल नहीं अन्ष्ठाने फल विशेषा जनकते सति अनन ने प्रत्यवाह जनक नित्य कर्म के लिए कहा लोग करेंगे तो कोई विशेष फल नहीं कि नहीं करेंगे तो प्रत्यवा होगा तो उसके विपरीत से पूर्व को की करता है पूर्व मीनाशक जिस प्रकार पुत्राभाव तो है बंध्या का पुत्र नहीं तो क्या पुत्र क्या करेगा पुत्राभाव बंध्या है तब तो त्याग आए वो तो पुत्र नहीं तो पुत्र, तो पुत्र त्याग बंध्या संभव नहीं ठीक इसी प्रकार नित्य अन्य का कर्म नाम, नाम जो निष्फल है नित्य का कर्म उनका फल फलत्याग फिर कैसे होगा फल ही नहीं फल फलत्याग को पथेर उत्तर त्याग शब्दार्थ सोनासी सिद्धती जो त्याग शब्दार्थ का गया सर्व कर्म फलत्याग नित्यनमित्त का कर्म का फल फलत्याग नित्यनियमित कर्म का फल ही नहीं तो त्याग कैसे होगा यह सीधा होगा ऐसा शंका करता है राष्ट्र में न का नित्यानित कर्म फलमे नास्ती आहु नित्यानित कर्म का फल ही नहीं है कहते कथम उचते फलत्यागी जैसा बंध्याग कैसे फलत्या कहते जैसे बंध्या का पुत्र त्याग पुत्र ही नहीं तो पुत्रतया कैसे नित्यानैमित कर्म का फल ही नहीं तो त्याग कैसे होगा व्याखेप हुआ शंका सिद्धांत उत्तर देता है टीका ना निनैमित काम फल से बंध्या पुत्र बंध्या पुत्र जैसे असत है ही नहीं नित्य निका कर्म फल है इसलिए त्याग संभव है बध्याल्य नहीं नित्य निक कर्म का फल है त्याग शब्दार्थ संभव फल होने से फल त्याग शब्दार्थ संभव है इस प्रकार समाधान करता है सिद्धांत है नोष ये दोष नहीं है नित्याना कर्म फलवत्सिष्ट निकर्म भी फलवते निना कर्मण निकर्मे फल भगवान भगवान मानते ठीक है भगवता तेषा फलवत्म भगवान सफल कहते हैं, अनुकोष्ट्र वाक्यशेषमुकूल वाक्यशेष भगवान का अकूल कहते वर्षति भगवान अनिष्टमी कर्मणल न तो सन्यासिष्टा इत, भगवान इति ये तीन प्रकार कर्मका फले न तो सन्यासिना तरी सन्यासीनासन्यासिना चीज अशेषण तत्फल सीत्या तो संसन्यासी नित्यादि कर्म करते हैं तो सबको फल मिलेगा सबका फल है अविशेषण तक तो फलन ऐसा संकल्प से कहते नित्या न तो संस नाम का ये तो मिष्ट अनिष्ट मिश्र तीन प्रकार कर्मा है फल जो सन्यासी उनके लिए फल नहीं न तो संस नाम का ठीक है वक्षती तो अनुकर्षण चकारार्थ ये भी कहेंगे न तो संस नीति ची ए कहेंगे प्रसक्त वचस्व प्रकृत उपयोगी स्मर प्रसता हे वचन उकते संग्रह कर कहते जो आगे कहने वाले एवहि संना कवल कर्मफलास दर्शयन असन्यासीनाकर्मफल प्राप्ति अत्यागीना दर्शय्या केवलम न तो सन्यासिव सन्यासी नहीं ऐसा कहते हुए भगवान क्या चाहते जो सन्यासी नहीं उनके कर्मफल प्राप्ति भगवान स्वयं अष्टाधम कर्म न फलम न तो सन्यासीना क्विस्त अप्यागी नाम मानने के बाद तीन प्रकार अनिष्ट इष्ट और मिश्र अनिष्ट है पाप कर्म, उसका फल नरक आदि इष्ट पुण्य कर्म जिसका फल सर्दी अमित्र है पुण्य पाप मिलावा ये अप्यागी नाम तीन प्रकार कर्म है किन्न संसा नहीं होगा ऐसा कहते हुए संन्यासी का कर्म फल संबंध नहीं किन्न अन्य का कर्म फल है ऐसा कहते नित्य कर्म फल है ऐसा भगवान कहते काम्यानं कवयो कर्म काम्या वर्जय्वा निनमीति का फलादीप कर्तव्या पक्ष प्रतिपक्ष निराशन दृढ़ काम्यकर्मक छोड़कर काम्यानि वर्जय काम्यानि कर्मणि नहीं छोड़ करके नित्य नैमित्तिकानि फलासाद कर्तव्या कर्तव्यानि जितने नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म ही फल इच्छा के बिना फलाभिला इसी पक्ष को दृढ़ करने के लिए दृढ़ कैसे होगा प्रतिपक्ष विनाश प्रतिपक्ष विरोधी का निराश करके दृढ़ करने के लिए पहले विपृति विरुद्ध विरुद्ध पहले कहते हैं त्यावदी केोषवदी कर्म प्राहुर्मनीषि कर्म प्रहुर्मनीषि यदान तप कर्म न्याज्य चे न्याज मे याज वी के कर्म प्रहुर्मनीषि यज मापरे कर्म मनि इति एके मनुष्य काहु कुछ बुद्धिमान कर्म बुद्धिम लोक दोषव्योषवत्कर्म त्याज मनि मनुष्य बुद्धि लोक अपरे यगत कर्म न इति क्रिया कारण होगा अन्य लोग यज्ञ अपकर्म का त्याग नहीं करना दो प्रकार मत तो भाष्य में त्याजन का त्यक्त दो शब्द दो सी दो शब्द दो सवाल दो सवाल कौन नहीं कि दो शबद बंध हेतु में बंधक का सब कर्म त्याग करना चाहिए ठीक है कर्म है सर्वस्व दो सब हेतु सब कर्म दोष वाले के बंधक है व्यासिष्ट दृष्टान्त दो शबत्व का अर्थ क्या है? दोष वाला कर्म का विशेषण क्या अभी दो शब्द दृष्टान्त व्यासठ्य दो सोश पहले दो शब्द मतु प्रत्येता अभी दिन तुल्य दोष तथा दिशा व्याख्यान करतेगा तथा त्याज्यहुर्मसि पंडित जैसे दोस्याग किया जाता है इस प्रकार कर्म भी त्याज्यम दोष को दृष्टान्त बना करके जैसे दोष का त्याग किया जाता है ऐसे कर्म का त्याग करना चाहिए दोष के रागाद उसी प्रकार कर्म त्याजी के मनुष्य पंडित लोग कहते कर्म ने अनाधिकृता नाम अकर्मी नाम एवं कर्म नाम तत् प्रत्यवाय आदि इत्यासन क्या हो? कर्म में जो अनधिकारी है अकर्मी है वो कर्म छोड़ना चाहिए क्योंकि कर्मों में जो अधिकारी त्याग करेंगे तो प्रत्यवाय होगा ऐसा शंका उनके में कहा गया संख्यादि दृष्टि में आश्रिता ये जो कहते हैं त्याग करना चाहिए कर्म सांख्यादि दृष्टि को आश्रय करेगी संख्या मीमाशक मानकर यज्ञ करना चाहिए मीनाश तो मत अधिकृता कर्मिणाम अधिकारी जो कर्मी है वो भी कर्म त्याग करे त्याजन दोष वित्ये के ये संख्या है अधिकारी भी कर्म त्याग करे क्योंकि दोष वाले ये संख्या मत के अनुसार त्याजन दोत व्य के कर्मकार मनीष्य ठीक है न ही तेसा कर्म त्याजता हम प्रत्यगा जो अधिकारी है कर्म त्याग करेंगे तो प्रत्यवाय होगा निर्मात लोग कहेंगे सांख्य लोग तो नहीं हिंसा से कर्म अनुष्ठान है परम प्रत्युक्त कर्म करेंगे तो प्रत्यवा परम त्याग कर्म से प्रत्यवा नहीं अभी तु हिंसा कर्म का अनुष्ठान है प्रत्यवा इसलिए हिंसाधि युक्त कर्म त्याग करना चाहिए ये सांख्यादिपक्ष मानकर कहते हैं अनुष्ठान कर्म से त्याग कर्म से प्रत्येवान है हिंसा कर्म सांख्यादिपक्ष समाप्त हो शब्द अधिकृता कर्मिणा शब्द दिया सांख्यादिपक्ष आश्रय कर कहा गया अभी मीमांसा पक्ष कहते त्रज्ञदान तपकर्म न त्याज्य चाहपरे पूर्व मीमांसा कहते जो अधिकारी कर्म में वो यज्ञदान तपकर्म त्याग नहीं करना चाहिए कर्मा कर्म कर्माते अग्यदानकर्म त्याग नहीं करम्याभ्यलोकाभ्याण कर्मीणीअनिष्पेक्षितक प्रवृति आशंक आता है म्याम कर्म नाम न्यास ये हो गया द्वितीय श्लोक में इत्यारभ्य श्लोकाध्यान त्याजन दोष वित की तृतीय श्लोक ये दोनों श्लोक के द्वारा किसके लिए कहा गया शंका करते कर्मिण अकर्मीण से अधिकृतान अनधिकृतान से अपेक्षा जो कर्म करने वाले जो अकर्म जो अधिकारी कर्म करने वाले जो अनधिकारी अकर्मी उन्हीं की अपेक्षा करके ये विकल्पों की प्रवृति है ऐसा शंका होने पर कहते कर्मी न एवं अधिकृत अपेक्ष विकल्प न तो ज्ञान अनुष्ठान सन्यासी न अपेक्षा जो कर्म में अधिकारी है उनकी अपेक्षा करके ही ये विकल्प है न कि जो ज्ञान अनुष्ठा है बिथ्थाई नित्करण उठाई न ऐसा का त्याग करके जो सन्या, सन्यासन्यास करते हैं सन्यासी न उन्हीं अपेक्षा करके विकल्प नहीं यहाँ कर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए जो विकल्प है ज्ञान अनुष्ठा सन्यासी उनको लेकर नहीं उनको छोड़ करके वो पुषक जो कर्मी अधिकारी है उनके लिए कर्म त्या करना नहीं करना ये विकल्प है ठीक में एवकार कर्मी न एवं कार्य अनपेक्ष उसका अर्थ न तो ज्ञान अनुष्ठान संन्यास के लिए नहीं तवे स्फुट न तो ज्ञान अनुष्ठान बीता ज्ञान योगे न संख्या नया पुरातः कर्माधिकारा अपद्रता न दान प्रति चिंता ज्ञान योग ने संख्या नया पुरात दो निष्ठा पहले निष्ठा ज्ञान योग्य संख्या न कर्मयोग ने योग्य तो कर्मयोग में योगिना न ज्ञान योग में संख्या नो सांख्य सन्यासी के लिए ज्ञान योग कहा गया है कर्माधिकार अपदृता उनको पुत्र किया गया नान पति चिंता इसे सन्यासी के पति यहाँ चिंता नहीं अभी तो जो कर्म अधिक में अधिकारी के लिए ठीक है नहीं कर्माधिकृता नाम ज्ञान निष्ठा को विभक्त निष्ठा क्रोता नाम अभी जो कर्म में अधिकारी है ज्ञान निष्ठा से विभक्त निष्ठा तत्व ज्ञान निष्ठा से उनके भिन्न निष्ठा है पहले कहा गया था फिर भी जिस प्रकार शास्त्रोपसंहारे पुनर्विचारित तो, शास्त्र उपसारे पुनर्विचारित तो पुनर्विचारित्व जैसे उनका फिर विचार करते कर्माधिकारियों का ठीक इसी प्रकार ज्ञान निष्ठान विचारित्व अत्र अविरुद्धमी इति है पूरे किसी कहता है जो कर्म में अधिकारी ज्ञान निष्ठा से जिनको भिन्न कहा गया है पहले कहा गया फिर भी शास्त्र के उपसार अष्टाद प्रकार फिर उनका जैसे विचार करते ठीक ज्ञान अनुष्ठानों के लिए पहले कह दिया ज्ञान योगन संख्यानंद फिर भी उनको कथन करना चाहिए अत्री अविरुद्धम विचारे यहाँ अस्पताल सौ वेदार के विचार करते तो उनका भी विचार करना चाहिए ऐसा शंका करता है भाषण में जी नानु कर्मयोगे नगिनामती अधिकृता पूर्व पूर्वं निष्ठा भी यह सर्वशास्त्र उपसंहार प्रकरण यथा विचार्यं तथा तो सांख्या ज्ञान निष्ठा विचार्यता यह शंका कर्मयोगन योगीना पहले कहा गया अधिकृता पूर्व विभक्ता निष्ठा विभक्ता निष्ठा ये ज्ञान निष्ठा के अपेक्षा भिन्न उनकी निष्ठाए कर्मियों की, की जैसे पहले कहा गया है पूर्वम विभक्त निष्ठा यहाँ अष्टागत अध्याय शास्त्र उपस प्रकरण सम्पूर्ण शास्त्र का उपसार प्रकरण है जिस प्रकार कर्मियों का विचार किया जाता है तथा उसी प्रकार संख्या ज्ञान निष्ठा विचार ये ज्ञान निष्ठा उनका कथन कर दिया फिर भी उपसार प्रकरण विचार करना प् चाहिए विचार कीजिए सिद्धांत कहता है न ठीक है संख्या नाम परमार्थ ज्ञान अनुष्ठान विचार्यता उत्तर मैं जो सांख्य परमार्थ ज्ञान अनुष्ठ उनका विचार यहाँ करना नहीं नैसा <coughs> मोह दुख निमित्त त्याग को पते यहाँ तो त्याग विचार तो क्या देगा? जो मोह से दुख के कारण त्याग करते उसकी निंदा करेंगे के लिए सन्यासी मोह दुख नहीं तो त्याग इसे विचार तो नहीं संख्या होते नेशापन क्ले दुखादी पश्यता राजस कर्म तक सिद्धेर विचारियम का सिद्धांत ज्ञान स्वात्मा तो क्लेशा दुखाधिपस्ता अपने क्लेश दुख देख करके उसके कारण राजस्व कर्म क्या करेंगे ये विचार करना चाहिए सिद्धांत का ने क्या है न काय क्लेष नि दुखा निख्या आत्मा निपति काय कलेष के निमित्त जो दुख है वो दुख आत्मा में संख्या ज्ञानी नहीं देखते टीका क्षेत्र अध्याय कम हेतु करे थे दस अमित कहा गया हेतु करता है इच्छा धर्म तेनाली क्षेत्र तो का धर्म आत्मा का नहीं तो वो ज्ञानी जानते है आत्मा में जो देखते नहीं दुख तो काय कैसे मोह दुख कारण त्याग ये सन्यासी ज्ञानी में नहीं हुआ तो आत्मा ने सांख्यादि अपर्पित हो संख्या क्रेस आदि प्रति तो फलित मत काय कैसे दुख वया कर्म परिचे काय कृषि दुख के भय से कर्म त्यागृति सन्यासी ऐसा नहीं ओम इंद्र शर्ण शनो भगवान शन इंद्र विष्णु गुरु क्रम maste